नमस्कार श्रोताओं आज फिर से एक नई कहानी लेकर आपके साथ हूँ आज की कहानी का नाम है दान दो धनवान बनो एक बहुत ही सुंदर कहानी है जिसे सुनने के बाद आपको जो है अपने जीवन में दान का जो सुख है उसके बारे में महसूस होगा और उससे जो शांति मिलता है वो सबसे बड़ा खजाना है ये इसमें बताया गया है इस कहानी के अंदर तो आइए सुनते हैं कहानी को दान दो धनवान बनो एक बहुत ही बड़े सेठ थे जिनका नाम था दनपत राय वैसे दनपत राय करोड़पति सेठ थे परंतु स्वभाव से बड़े खंजूस उनकी पत्नी थी सुमती जो बहुत ही शीलवान दयालु सहनशील तथा दानी स्वभाव वाली थी उसने ये दाता का गुण अपनी माँ से सीखी थी और सेठ जी दनपत राय जब कामधंधे पर जाते थे तब सुमति दीन दुखियों की मदद करती गरीबों की सहायता करती बच्चों को पढ़ाती साधु महात्माओं को खिलाती पिलाती दान दक्षिणा देती ये चलता रहता था सुमति का कार्य और कभी कभी तो वह भूखे को अपने पेट की रोटी भी दान दे देती थी, थी सुसंस्कारी थी और कभी कभार धनपत राय को पता चलता तो वह उसे खूब डांटता तुम दो बड़ी खर्चिली हो मैं दिन रात मेहनत करता और तुम खर्चा करती रहती हो सेठ जी को धनवान बनने की लालसा थी इसीलिए वो डांटते थे उन्हें धनपत राय का एक सपना था कि सोने की चारपाई पर लेटा हुआ सोने की थाली में खाना खा रहा हूं इस तरह के वो सपने दिन रात देखा करते थे और यही कारण था कि वे दिन प्रतिदिन पाई पाई जुटाकर कर पूंजी को बढ़ाने में व्यस्त रहते थे और एक दिन सेठ जी बाहर गए हुए थे सुमति अकेली घर पर थी और द्वार पर एक साधु महात्मा आए दिव्य ज्ञान से उनका मस्तक चमक रहा था पवित्रता की सुगंध चारों ओर फैल रहा था सुमति ने उन्हें देखते ही पहचान गई कि कोई महापुरुष है तो उन्हें बहुत ही सम्मान पूर्वक अपने घर में बुलाया और अपने लिए बनाया हुआ भोजन तथा मिठाइयाँ आदि खिलाई बहुत ही स्वादिष्ट भोजन खाकर साधु संतुष्ट हुए और उसके बाद सुमति दक्षिणा देने जा रही थी और उसी समय सेठ जी घर में प्रवेश हुए सेठ जी देखते ही आग बबुला हो उठे और उन्होंने पत्नी को डांटना शुरू कर दिया कहने लगे पता नहीं तुम्हारी बुद्धि कैसी भ्रष्ट हुई है मैं मेहनत करता हूँ और तुम इन लफंगों डोंगी साधुओं को खिलाकर लुटाती रहती हो ऐसे दर दर भटकने वालों का क्या भरोसा तुम कहीं मेरा घर न लुटा दो बहुत भली बुरी सुनाकर सेठ जी ने साधु को निकालना चाहा, पर साधु जी शांत मुद्रा में खड़े थे और उन्होंने सेठ जी की सारी भावनाओं को भली भांति समझ लिया और साधु ने सेठ की तरफ देखते हुए कहा सेठ जी क्या तुम्हें धनवान बनने की इच्छा है धन सोना और रत्नों को पाने की इच्छा है ये बात साधु से सुनते ही सेठ जी बोले हाँ मैं सोने की चारपाई पर चैन के नींद सोना चाहता हूँ तो साधु ने कहा मैं भोजन काकर बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हें जो चाहे वो दे सकता हूँ ये बात सुनकर धनपत राय के मन में लालच बढ़ा और उन्होंने कहा महाराज उपाय बताइए कैसे मैं सोने की चार पाई पर चैन की नींद सो सकता हूं साधु ने अपनी जोली से एक छोटा बीज निकाला और सेठ जी को देते हुए कहा ये बीज तुम्हें सच्चे रतन देगा सेठ जी ये बात सुनकर बड़े खुश हुए साधु ने आगे बताया कि इस बीज को घर के पीछे बगीचे में लगाना और नित्य नियम से पानी देना हीरे रत्नों के फल लगेंगे इस झाड़ में लेकिन लेकिन याद रहे ये याद रहे कि ये बीज तब फलीभूत होगा जब तुम सबके सहयोगी बन मदद करेंगे सबकी सेवा करेंगे सबको समदृष्टि से देख उनसे व्यवहार करेंगे दान करेंगे जितना सत्कर्म करेंगे प्रभु चिंतन करेंगे उतना ही जल्दी फल लगेगा इस बीज को प्रतिदिन शुभ भावना रूपी जल से सींचना तो सहज फल मिलेंगे अन्यथा नहीं इस बीज को घर के पीछे के बगीचे में लगाना और नित्य नियम से पानी देना सिडजी बीज बोया और सच में एक दिन पौधा भी निकल आया उन्हें आश्चर्य हुआ और साथ ही साथ विश्वास भी और वे साधु की हर एक बात का ध्यान रखने लगे उन्होंने रोज सत्कर्म करना शुरू किया सबके प्रति शुभ भावना रखना शुरू किया सबकी मदद कर उन्हें सुख देने लगे असहाय की सहायता कर उनकी दुआएं लेने लगे और हर एक के प्रति आत्मीयता उनके मन में जगने लगी सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करने लगे उन्हें लगता अब तो जल्दी ही मैं धनवान हो जाऊंगा उनमें परिवर्तन देख सब खुश हो उन्हें दुआए देते दुआओं को पाकर सेठ जी शांति का अनुभव करने लगे अब धीरे धीरे सेठ जी की धन इकट्ठा करने की जो लालसा थी वो कम होती गई और दान करने की इच्छा दिनों दिन बढ़ने लगी अब वे तृप्त हो चुके थे संतुष्ट थे और समझ चुके थे कि सच्चे रत्नों से मैं धनवान बन गया हूँ और उन्हें यह भी समझ में आ गया कि ये तो साधु की युक्ति थी मुझे शिक्षा देने की दनपत शांति पाकर अपने को अब धन्य धन्य महसूस कर रहे थे मित्रों श्रोताओं इस कहानी से हमको यही सीख मिलता है कि सच्चा सुख देने में ही है लेने में नहीं जब इसकी महसूसता आती है तो मन शांति से भर जाता है और जो व्यक्ति शांति से भरपूर है वही सच्चा धनवान है आज के लिए बस इतना ही अगली बार फिर से एक नई कहानी लेकर आपके साथ होंगे तब तक खुश रहिए मुस्कुराते रहिए इन शुभकामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त धन्यवाद